ही उसमें भोग की भावना पैदा होती है जानने की भावना पैदा नहीं होती लेकिन मनुष्य के अंदर भगवान ने यह सामर्थ्य दे रखा है कि जब वो अपने सामने किसी विषय का साक्षात्कार करता है किसी विषय को वो अपनी इंद्रियों से उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसको एक जिज्ञासा उत्पन्न होती कि ये क्या है जो मैं देख रहा हूं जो मैं देख रहा हूं वो सच है या नहीं अगर सच है तो फिर मुझे अपने ज्ञान को सीमित कर लेना चाहिए फिर मुझे जानना क्या जब मैंने एक बात को सच मान ही लिया ये सत्य है तो अब फिर ज्ञान को आगे बढ़ाने की या ज्ञान की जिज्ञासा करने की मनुष्य के अंदर वो बुद्धि समाप्त हो जाती है लेकिन कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिन्हें हम विशेष विशेष जिज्ञासु कह सकते हैं वो कहते हैं कि ठीक है जो मैं देखता हूं पर वो शायद इतना ही नहीं है जितना मैं देखता हूं शायद इसके पार भी बहुत कुछ है और उस पार को जानना ही उस विशेष मनुष्य का उद्देश्य हो जाता है तो जो व्यक्ति इस संसार के पार को जानना चाहता है या उस विषय को और गहराई से समझना चाहता है तो उसमें महर्षि गौतम हमारी विशेष रूप से सहायता करते हैं। वो कहते हैं कि तुम जब आए इस संसार में तो तुमने सबसे पहले जब तुम संसार में बाहर आए तो सबसे पहले तुम्हारी आंख ने कुछ देखा तुम्हारे कान ने कुछ सुना तुम्हारी नाक ने कुछ सूंघा कुछ स्पर्श का अनुभव किया पर तुम उस समय इतने अबोध थे कि जानते तो थे लेकिन ये नहीं जान पा रहे थे कि ये वास्तविक में है क्या क्योंकि वो एक अबोध अवस्था थी तो एक छोटे बच्चे के सामने जे होता है प्रमे होता है लेकिन वो परमाणु का प्रयोग करने में उस समय सक्षम नहीं होता क्योंकि वो अवोध होता है और जब वही बच्चा जब विशेष बुद्धिमान के रूप में हमारे सामने आता है तो उसके सामने फिर उस समय भी देखना जानना सुनना होता है वो एक अबोध अवस्था में भी जानना देखना सुनना आदि कर रहा था अब एक, एक परिपक्व एक समझने की अवस्था में भी वो जा, जानना देखना सुनना आदि कर रहा है लेकिन इस अवस्था में और पूर्व अवस्था में जमीन आसमान का अंतर हमें दिखाई देता है अब वो जानता है और गहराई से और जानना चाहता है और जानना चाहता है और जानना चाहता है तो हमारे सामने विषय रोता है और उस विषय को जानने के लिए जिसे हम विषय को प्रेम भी कह देते हैं जे भी कह देते हैं तो जे जानने योग प्रमे जानने योग और जिसके द्वारा हम जानते हैं किसके द्वारा हम जानते हैं तो आंख आंख हमारी प्रमाण है कि नहीं आंख किसी वस्तु को जानने में प्रमाण तो है कि नहीं तो प्रमाण और प्रमे से हम अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत बना सकते है आंतरिक ज्ञान में हम एक प्रकाश एक आंतरिक ज्ञान का अंधकार दूर कर सकते है इसी अभिप्राय से महर्षि गौतम ने ये न्यायाधर्शन लिखा है तो अब आगे चलते हैं पढ़िए आज कोई नया ब्रह्मचारी पढ़े आज जो ठीक से पढ़े गड़बड़ सड़बड़ नहीं पढ़े राजेश जी को पढ़ा दो राजा जी पढ़िए कोई कोई, कोई कोई ये शंका किया करते हैं पृष्ठ संख्या है इक्यासी यहाँ से पढ़िए कोई कोई ये शंका किया करते हैं कोई कोई शंका किया करते है हाँ पढ़िए पढ़िए ओ कोई कोई यह शंका किया करते तो हैं कि प्रमाण पहले या प्रमेय करते उत्तर यह है कि दोनों एक समय में होते हैं इस पर यदि यह प्रश्न उठाया जावे कि दो वस्तुओं का ज्ञान एक बार पैदा ना हो यह मन की पहचान है फिर इसमें एक ही समय प्रमाण और प्रमेय का ज्ञान क्यों कर, क्यों कर हो सकता है इसका उत्तर यह है कि यह प्रश्न प्रमाण और प्रमेय पर नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे के ज्ञान के लिए जो प्रमाण होता है वह अपने जान, जान की, की। दृष्टि में प्रमेय भी होता है। इस तरह प्रमेय और प्रमाण का ज्ञान एक ही समय में हो जाता है जैसे दीपक की तरफ देखो तो वह दूसरी वस्तु का प्रमाण अर्थात दिखाने वाला और स्वयं वह प्रमेय है परंतु तो दोनों बातें एक ही समय में हैं। सूर्य से प्रकाश होता है परंतु तो ऐसा नहीं होता कि जब सब वस्तुएं पहले ही से दिखाई देने लग जाए और प्रमेय जो सूर्य है वह पीछे दिखाई देवे दोनों एक बार ही दिखाई देते हैं थोड़ा और पढ़ अब गौतम के विचार के अनुसार एक सत्य ही धर्म है गौतम ऋषि ने शासनों पर विचार करने वाले हम नए लोगों का बड़ा उपकार किया है कि इस समय एक प्रकार का वाक्ल धोखा मच रहा है इस वाक्त की तारीफ अर्थात लक्षण गौतम ने भली भांति की है वक्त अर्था। अर्थांतर कल्पना अर्थांतर कल्पना वाक्म अपना प्रयोजन प्राप्त करने के लिए बोलने वाले के प्रयोजन के विरुद्ध अर्थ की कल्पना करना वाक्श है उदाहरण किसी ने इस किस प्रकार कहा है नव कम्बलों अयम माण कह इस वाक्य में जो शब्द नव है इसके दो अर्थ हैं एक नया और दूसरा नववा है अपने अर्थ के अनुसार बोलने वाले के अर्थ के विरुद्ध जो अर्थ लिया जावे वह वाक्कल वाक्ल वाक्ल वाक कहा साधारण रीति पर नव शब्द का अर्थ नया होता है इसलिए नौ अंक संख्या का अर्थ संभव नहीं है गौतम ऋषि ने जाति व्यक्ति और आकृति इन्हीं का फली भांति विचार किया है अलम स्वामी जी कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु को गहराई से जान करके उससे या तो छोड़ना चाहते हैं या उसे प्राप्त करना चाहते हैं हमारे सामने दो ही उद्देश्य होते हैं जब हम किसी वस्तु को जानने की जिज्ञासा करते हैं हमारे मन में उत्पन्न होती है तो हमारे सामने दो उद्देश्य होते हैं अगर वो वस्तु मेरे अनुकूल नहीं है तो हम उसको छोड़ना चाहते हैं हम छोड़ेंगे हम उससे दूर जाएंगे हम उसको नहीं चाहेंगे एक वो स्थिति हो कि जो वस्तु हमारे अनुकूल है जो वस्तु हमारे आहार के अनुकूल है हमारे शरीर के अनुकूल है कोई व्यक्ति हमारे अनुकूल है तो हम स्वाभाविक ही उसके साथ एक आत्मीयता का संबंध जोड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे कोई आहार हमारे अनुकूल है तो स्वाभाविक है उस आहार को हम चाहेंगे तो कहते हैं कि ये प्रमाण और प्रमेय जो है जिनके द्वारा हम अपने सुख और दुख को घटा भी सकते हैं और अगर अज्ञानता से इनका प्रयोग करें तो हम सुख और दुख को बढ़ा भी सकते हैं जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण से आप लोग समझ जाएंगे जैसे दो ब्रह्मचारी बात कर रहे हैं और तीसरा ब्रह्मचारी भी वहीं खड़ा है थोड़ा दूर स्थान पे और वो दोनों ब्रह्मचारी बात कर रहे हैं उनकी ओर देख भी रहे हैं तो वो तीसरे ब्रह्मचारी जी क्या सोचेंगे अच्छा ये मेरी बुराई कर रहे हैं दोनों बड़े दुष्ट हैं ये और अपने मन को ऐसे खराब कर लेंगे अच्छा मैं आचार्य अच्छा, जी शिकायत करूंगा अभी तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि मेरे बारे में बात कर रहे है या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं पर उसने संदेह खड़ा कर लिया बिना प्रमाण के बिना प्रमाण संदेह कर लिया हमारे पास भी प्रमाण नहीं है ना कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं अच्छा अगर कोई बात करते करते तीसरे की ओर देख भी रहा है तो ये कोई आवश्यक थोड़ी कोई तीसरे के बारे में ही बात कर रहा है पर आदमी इतना संकालु होता है कि वो यही सोच लेता है कि अच्छा ये दोनों मेरे बारे में ही कुछ गलत वार्ताए कर रहे हैं और ये तो अच्छा नहीं है ये दोनों बहुत दुष्ट प्रकृति के है अब मैं भी कुछ ना कुछ करूंगा और इस तरह से वो अपने दुख का चक्र जो है वो स्वयं ही बढ़ा लेता है, स्वयं ही दुख का निर्माण करता है कोई दूसरा नहीं कर रहा है निर्माण पर वो स्वयं ही अपने अंदर एक गलत चिंतन उसने उठाया और उसके कारण से उसका एक दुख का चक्र चल पड़ा ऐसे गलत प्रमाण और गलत प्रमेय का प्रयोग करने से हम अपने दुख सुख को बढ़ा भी लेते हैं तो स्वामी जी कहते ये प्रमाण और प्रमेय है इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कोई कोई जिज्ञासा करते हैं कि प्रमाण पहले या प्रमे प्रमाण और प्रमे दोनों एक साथ तो कैसे हो सकते हैं प्रमाण है तो प्रमेय नहीं होगा प्रमेय है तो प्रमाण नहीं होगा जिस समय हम किसी वस्तु को जान रहे हैं तो जानना जो है वो एक समय में थोड़ा हो, होगा नहीं क्योंकि युगपत्ति युग युगपत जानुपति मनसोलिंगम एक साथ दो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती तो मैं अगर देख रहा हूं तो देखूंगा ही सोचूंगा नहीं और जब सोच रहा हूं तो मैं देखूंगा नहीं उस समय सोचने का मेरा कार्य चल रहा होगा पर हम लोगों को लगता ऐसा है कि मेरा सोचने और देखने का सब कार्य एक साथ चल रहे हैं। तो, तो पूर्व पक्षी कह right. रहा तो तो है कि भई आप प्रमाण और प्रमेय की बात करते हैं तो पहले ये बताइए की प्रमाण पहले है या प्रेमे पहले है या प्रेमे पहले है प्रमाणवाद में या प्रमाण पहले है तो प्रेमे वाद में या दोनों एक साथ है या, या एक बाद में आता है और एक पहले आ जाता है ऐसा तो नहीं है तो स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं कि ये दोनों एक ही समय में होते हैं और फिर आगे फिर स्वामी जी कहते हैं इस पर यदि ये प्रश्न उठाया जाए कि दो वस्तुओं का जान एक बार जिसमें पैदा ना हो यही मन की पहचान है युग पद पत जानन पत्र मनुषोलिंगम इस प्रमाण के अनुसार इस सूत्र के अनुसार तो फिर इसमें एक ही समय और प्रमाण का जान क्यों कर प्रमाण और प्रमेय का ज्ञान क्यों कर हो सकता है तो पूर्व पक्षी अपनी पुष्टि में ये सूत्र उपस्थित कर रहा है और कहता है कि आप कहते हो प्रमाण और प्रमेय इनके माध्यम से हम कुछ ज्ञान करते हैं परंतु इन दोनों का अस्तित्व तो पहले और बाद में है या दोनों युगपथ हैं क्योंकि अगर दोनों युगपद हैं तो ये बात आपकी इस यु ये जो युगपद जानानुपति मनसोल्लिंगम से कट जाएगी क्योंकि मन का लक्षण है कि एक विषय में एक ही एक ही विषय में एक ही काल में जान करेगा एक ही काल में एक ही विषय का जान करेगा एक ही काल में दो विषय को जान कर नहीं सकता क्योंकि दो विषयों को जान करेगा तो उसमें कोई कर्म है और जैसे ही दो विषयों को जान करेगा तो उसका ध्यान बट जाएगा वो दो खंडों में बट जाएगा मन या यूं कह सकते हैं कि मन के विचार दो खंडों में विभाजित हो जाएंगे तो स्वामी जी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कई स्थितियां ऐसी भी होती हैं कि प्रमाण और प्रमेय हम साथ साथ भी जान लेते हैं और ये भी ध्यान में रखने की बात है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रमाण प्रेमय बन जाता है प्रमे प्रमाण बन जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रमाण प्रमेय बन जाता है और प्रमेयी प्रमाण बन जाता है तो कहते हैं कि स्वामी जी की इसमें एक ही समय प्रमाण और प्रमेयजान के ऊपर हो सकता है इसका उत्तर ये कि प्रश्न प्रमाण और प्रमेय पर नहीं हो सकता है स्वामी जी कहते हैं कि जो आपने प्रश्न उठाया है कि प्रमाण और प्रमेय में प्रमाण पहले या प्रमेय पहले तो कहते हैं कि कि इसका जो संबंध है प्रश्न का वो वो इस पर नहीं हो सकता प्रमाण प्रमेय पर क्योंकि दूसरे के जान के लिए जो प्रमाण होता है वह अपने जान की दृष्टि से प्रमेय भी होता है कहते हैं कि दूसरे के जान के लिए प्रमाण होता है मैं अपने को मैं अपने को ऐसा व्यक्ति सिद्ध करना चाहता हूं मैंने मालिक कोई अपराध नहीं किया है फिर भी मेरे ऊपर आरोप लगा जा रहा है कि आपने ऐसा किया लेकिन मुझे निरपराधी घोषित करने के लिए कुछ प्रमाणों की आवश्यकता होगी तो प्रमाण की अपने लिए आवश्यकता नहीं हालांकि ये सामान्य रूप से बात कही जा रही है लेकिन अपने लिए भी प्रमाण की आवश्यकता होती है जैसे हम जीवात्मा तो अब इस जीवात्मा को जानने के लिए हमें यद्यपि दूसरे प्रमाणों की भी आवश्यकता होगी शब्द प्रमाण की अनुमान प्रमाण की लेकिन फिर भी जानना किसको हो रहा है जानना तो स्वयं को हो रहा है ना स्वयं को जानने के लिए हम जो दूसरे प्रमाण हैं उनकी सहायता ले रहे हैं। तो दूसरे को सत्यवात सिद्ध करने के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता होती ऐसा नहीं है स्वयं को सत्य स्वयं को प्रमाणिक जानने के लिए भी हमें प्रमाणों की आवश्यकता होती है तो मतलब ये निकला कि दूसरे के जानकारी के लिए या दूसरे की दृष्टि में अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए भी हमें प्रमाणों की जरूरत पड़ती है और स्वयं के अस्तित्व को स्वयं के भीतर बैठे परमात्मा को या संसार को जानने के लिए भी मुझे प्रमाणों प्रमाण रूप साधन की जरूरत पड़ेगी तो कहते हैं ये स्वामी जी ने जो कहा है ये सामान्य रूप से कहा है हमें स्वयं को जानने के लिए भी प्रमाणों की आवश्यकता होती तो कहते हैं दूसरे के जान के लिए जो प्रमाण होता है वह अपनी जान की दृष्टि से प्रमेय भी होता है तो दूसरे की जान की दृष्टि से जो प्रमाण होता है जैसे जैसे मान लीजिए आप सब्जी लेने गए बाजार से तो उसमें एक प्रमेय है एक प्रमाण है सब्जी और तराजू और बाट तो तराजू और बाट अगर हम इस समय एक मान लें और सब्जी जो है वो अलग है तो मैंने कहा मुझे दो किलो सब्जी चाहिए अब वो कहेगा ले जाओ महाराज ऐसी ले जाओ ये है ना इसमें मैं ऐसी डाल देता हूं आपको अंदाजे से लेकिन उसके पास बाट तराजू दोनों है तो अगर मैं थोड़ा सा जागरूक हूंगा तो मैं कहूंगा कि भाई जब आपके पास ये बाट तराजू है आपके पास तोलने का साधन है माप का साधन है तो आप अच्छा तो ये है कि मुझे इससे तोल करके दें क्योंकि इसमें आपकी ज्यादा भी जा सकती है और कम जाएगी तो फिर मेरा नुकसान भी है तो ये बात और तराजू क्या है ये समय ये प्रमाण है और सब्जी क्या है क्योंकि क्योंकि सब्जी की तोल ठीक करने के लिए मुझे प्रमाण की आवश्यकता हुई अच्छा अब जैसे दूसरी बात देखिए मैंने देखा भाई दो किलो का बाट जो है वो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है हम्म पता नहीं इसने मोम लगा रखा है या रांगा नीचे लगा दिया है, हल्का कर दिया है हल्का भी कर देते ना नीचे से खोखला कर देते हैं अब तो वो परंपरा प्रागर के शहरों में तो खत्म हो गई नहीं तो पहले बाट राजू चलते थे तो मनुस्मृति में ऐसा आया कि राजा छ महीने में बाट बाट की परीक्षा करे कि किसी ने गड़बड़ तो नहीं करी है लेकिन अब वो एक अलग तरह से आ गया हालांकि इसकी भी परीक्षा तो इसकी भी होती होगी पर हमें पता नहीं इसकी जांच कैसे होती है आजकल जो चलते नंबर आ जाते हैं उसमें उसमें भी हो जाता होगा कुछ न तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें संशय खड़ा हो गया कि भाई जो दो किलो जो सब्जी तोली है परंतु ये दो किलो का बाट ठीक भी है या नहीं है अब क्या अब ये दो किलो का बाट जो है अब वो क्या हो गया मेरे लिए अब वो प्रमे हो गया और जिस साधन से मैं उस दो किलो बाट की परीक्षा करूंगा वो क्या हो जाएगा वो प्रमाण हो जाएगा एक दो किलो का बाट सही नया खरीद के मान लो मेरे पास नया बाट है बिल्कुल अभी उसमें किसी ने कोई हल्का कुछ नहीं किया तो अब मैं दोनों को जब देखूंगा तो दोनों का फिर भार जो है वो बराबर आना चाहिए अगर दो किलो का भार जिसमें से लोहा या राा निकाला गया है वो ऊपर चला जाता है और वो नीचे तो इसका मतलब है कि उसका बैले, बैलेंस उसका संतुलन जो है वो नहीं है और संतुलन ना होने से स्वाभाविक संतुलन नहीं होता है तो वो वो फिर संदेह की कोटी में खड़ा हो जाता है कि ये, ये पता नहीं दो किलो सब्जी है भी या नहीं है कई बार हम अब गुरुकुल में सब्जी लाते हैं द, दस बीस बीस किलो लाते हैं तो हम थोड़ी न तोलते हैं यहां आकर के कांटे पे कि देखें बीस किलो सब्जी है कि नहीं है तोलते हैं बड़े भार वाली तो। जैसे मान लो चालीस पचास किलो सब्जी आई शिविर में हाँ और ये अच्छी बात है लेकिन मान लो बहुत 50-60 किलो सब्जी लाया तो उसमें आदमी कहां धोदा रहे ठीक है तो एक आध किलो होगा तो कोई बात नहीं चलता है। ऐसा कह देते ना कई बार तो कहने का मतलब यह है कि प्रमाण और प्रमेय दोनों इकट्ठे होते हैं और प्रमाण प्रेमेय बन जाता है और प्रमेय प्रमाण बन जाता है लेकिन प्रमाण और प्रमेयों को दोनों को एक साथ हम जान सकते हैं स्वामी जी कहते दीपक का प्रकाश है दीपक है प्रकाश और दीपक अलग अलग चीजें है एक ही है दीपक और प्रकाश अलग नहीं है।, अलग -अलग है दीपक मिट्टी का है या मान लीजिए बल्ब है तो बल्ब का प्रकाश जो है प्रकाश अलग है और बल्ब अलग है बल्ब ही प्रकाश थोड़ी ना है तो जैसे हम अंधेरे कमरे में घुसे और हमें कोई भी चीज साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है अब हम क्या कर रहे प्रेमे को ढूंढ तो रहे हैं पर हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है बस अंधेरे में हाथ मार रहे हैं ऐसे तैसे अब कहीं तेल पे हाथ लग गया तो तेल गिर गया कहीं कोई और नई चीज आई तो उसपे हाथ मारा तो वो गई एक तरफ तो हम अंधेरे में ठोकरे खाते फिरते हैं लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति लाइट जलाता है बल्ब जलाता है दीपक जलाता है तो हमें एक एक चीज साफ साफ दिखाई देने लग जाती है तो यहाँ पर जब हम दीपक जला रहे हैं जले हुए दीपक में या बल्ब में हम प्रमाण और प्रमेय दोनों को एक साथ जान रहे हैं वैसे यहां पर भी कोई शंकाय उठा सकता है नहीं एक साथ तो कैसे जानेंगे यहाँ पर भी मतलब दीपक प्रमाण है और वस्तु प्रमेय है यहां पर भी एक एक क्रम है तो इसका एक, एक उदाहरण दूसरा भी स्वामी जीते जैसे सूर्य है सूर्य का प्रकाश जो है वो प्रमाण भी है और प्रमेय भी है उसी समय हम प्रमाण से भी जान रहे हैं और प्रमेय भी उसको जान रहे हैं यानी जब हम प्रमाण से जान रहे हैं जब हम प्रमाण से जान रहे हैं तो वो वो प्रमाण हम सूर्य से ही ढूंढ रहे हैं सूर्य के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है सूर्य में ही हम प्रमाण ढूंढ रहे हैं सूर्य में ही सूर्य को हमने प्रमाण के स्थान पर क्या बना दिया प्रमेय जब हम सूर्य प्रमाणिक है जब हम प्रमाण से देख रहे हैं तो और उसी को देखते देखते हमारे मन में आके भी ये सूर्य है क्या कितना बड़ा है कितना वजन है कितनी दूर है इसमें किस तरह से विस्फोट होते हैं क्या है जब साथ साथ हम सूर्य को यानी प्रमाण के रूप में भी हम देख रहे हैं कि हाँ सूर्य है ये तो पक्का पता है रतौंदी का रोग थोड़ी ना है कि दिखाई दे सूर्य है या चंद्रमा है <laughs> तो हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सूर्य है, लेकिन उसी समय उसी क्षण हम ये भी देख रहे हैं कि कि ये कैसा है क्या है तो एक प्रकार से हम प्रमाण प्रेम वहां पर साथ साथ जान रहे हैं एक सामान्य कथन कर सकते हैं वैसे हम सुखा से विचार करेंगे तो यहाँ पर भी अलग अलग हो सकता है तो आप लोग बताइए इसमें आप लोग को क्या लगता है जैसे हम स्वामी जी ने दीपक का उदाहरण दिया कि जब दीपक क्या लिखा है स्वामी जी ने कहते हैं जैसे दीपक की तरफ देखो तो वह दूसरी वस्तु का प्रमाण अथा दिखाने वाला और स्वयं प्रमेय है परंतु दोनों बातें एक ही समय में हैं तो दूसरी वस्तु का प्रमाण यह है कि कोई वस्तु हमें दीपक में दिखाई दे रही है दीपक के द्वारा और दिखाने वाला स्वयंभ प्रमेय है तो दिखाने वाला और जिसके प्रकाश में हम देख रहे हैं दिखने वाला तो दिखने वाला क्या है वस्तु है और जब हम वस्तु से नजर हटा करके जब हम दीपक के बारे में सोचते हैं कि दीपक ही दिखाने वाला है दीपक ही दिखाने वाला है और दीपक ही दीपक है तो आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें रमण जी बताइए कुछ जैसे दीपक की तरफ देखो तो वह दूसरी वस्तु का प्रमाण है यानी दूसरी वस्तु का प्रमाण कैसे यानी दूसरी वस्तु साधन है ये यही है ये ये सफेद कपड़ा ही है ये कब हम मान रहे जब हमें बल्ब के प्रकाश में दिखाई दे रहा कि ये सफेद कपड़ा ही है ऐसा मान करके वो तो वो हो गया प्रमेय हो गया और जिसके द्वारा हम देख रहे हैं वो प्रमाण हो गया तो ये स्वामी जी कहते हैं प्रमाण और प्रमेय इस समय एक ही रूप में हम जान रहे हैं हाँ जी मुझे और जैसे समय मारा की प्रमाण और प्रमेय में कौन पहले जाना जा रहा ये है ये प्रश्न है स्वामी जी के दोनों ही एक साथ एक साथ जाने जा रहे हैं जैसे उदाहरण के लिए सूर्य को देखेंगे सूर्य किसी टोर्स को बल्ब को ले रहे हैं जैसे हमने कमरे में बल्ब जलाया तो वहाँ जो वस्तु तो दिख रही है और जो तो जाने वाला जो प्रकाश है वो दोनों एक साथ हमको जाना होगा पहले वस्तु जाने के प्रकाश जानेंगे या फिर पहले प्रकाश जानेंगे फिर वस्तु देख है दोड़ी। दोड़ी। दोड़ी। मतलब जैसे ही हमने लाइट जलाई बल्ब जलाया तो अब लाइट जलाते माल हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब ये वस्तु ये है ये है जैसे ही हमने बल्ब जलाया वैसे ही हमें पता लग गया हाँ जी रणजीत जी कुछ कहेंगे आपके पास दो तीन मिनट हैं बाकी फिर इसकी चर्चा कल भी हम कर सकते है। हैं और उसमें कहा था कि एक साथ होते हैं तो नहीं प्रमाण में तो अलग अलग हैं, लेकिन जानने की बात है यहाँ पर भी हाँ, हाँ, देख सकते हैं कि जो दीपक है वो प्रकाशित प्रकार से चीजों को भी दिखाएगा, दिखाएगा। हम्म तो वो, वो खुद भी प्रमाण है और प्रमेय भी है खुद जब हम देख रहे हैं उसको तब वो प्रमे हो गया और वो जब दूसरों को दिखा रहा है तब तो प्रमाण दिखा तो हाँ किसी को इसमें कोई संदेह है उनको हब्बाई जी को संदेह नहीं है लेकिन ये अक्षल का बहुत अच्छा प्रयोग है क्योंकि प्रमाण और प्रमेय कहते हुए प्रमाणत्व और प्रवेयत्व को भिन्नता दिखाते हुए उसका आश्रय एक ही होने से एक द्रव्य का ज्ञान हो रहा है ऐसा कथन यहाँ किया जा रहा है जी तो प्रमाण और प्रमेय को दो चीज़ नहीं मान रहे हैं हाँ दो। दोनों एक ही द्रव्य के आश्रय है तो आश्रय का कथन किया जा रहा है की वो एक पदार्थ है उसका ज्ञान संध्या नहीं जैसे हम इसमें ऐसे देख रहे हैं जैसे दीपक है तो एक तो मैं दीपक को देख रहा हूँ और दीपक के द्वारा वो वस्तु हमें दिखाई दे रही है तो तो तो एक जब मैं देख रहा हूं दीपक के द्वारा तो दीपक मेरे लिए प्रमाण है और जब दीपक, दीपक के बारे में आपने कहा दीपक के बारे में मान लो मस... दीपक दोनों चीज हुई ना जी दीपक हाँ। को जलाए तो दीपक प्रकाशित हुआ खुद प्रकाशित हो रहा दूसरों को प्रकाशित हुआ मतलब इनका भाव यह है कि स्वयं प्रकाशित हो दूसरों को जब स्वयं प्रकाशित हो रहा है तो प्रमाण है रहे, तो हम जान रहे, रहे हैं कि दीपक है, है। तो ये प्रमेय है हाँ। दूसरे दूसरे को जान रहा है वो तब प्रमाण तब प्रमाण हो, हो जाएगा जैसे हम जान रहे दीपक है तो वो प्रमेय हो गया कि मैं दीपक को जान रहा हूँ कितना बड़ा है ये भी सोच सकते हैं हम उसमें विस्तार कर सकते हैं और जब वो दीपक किसी दूसरी वस्तु को दिखा रहा है तो अब वो मेरे लिए प्रमाण काम करेगी यहाँ पर गुण तो दो ही है प्रमाणत्व जी जी दोनों भिन्न गुण थे इन दोनों की चर्चा नहीं है क्योंकि पूर्व पक्षी ने तो ये प्रश्न उठाया था कि दो ज्ञान एक समय पर कैसे हो गए तो वो तो चर्चा करा था कि प्रमाणत्व का ज्ञान और प्रभेयत्व का ज्ञान एक साथ कैसे होगा स्वामी जी ने यह उत्तर दिया है की इन दोनों का आश्रय एक होने से जो इनका आश्रय है उस द्रव्य का ज्ञान जो वह एक है इसमें उसका ज्ञान एक समय पर हो सकता है इसलिए संशय नहीं है है। इन दोनों का जो आश्रय है वो आश्रय कौन है वो है, है, तो दो, दो समय लगेंगे नहीं हो सकता यही मतलब जैसे आई थी बात की सामान्य रूप से तो कर सकते हैं प्रमाण प्रवेश को साथ साथ जाना है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है की कहीं ना कहीं उसमें उपक्रम होना चाहिए साथ साथ आगे न्याय दर्शन में आएगा नहीं बात न्याय दर्शन सिद्ध करेंगे नहीं तो वहाँ कोई साथ साथ सिद्ध किया गया ये, ये वाली प्रश्न उठाया आगे चल के अच्छा। तो, जब तो ऐसा करना आप लोग कल प्रमाण वो न्याय दर्शन देख करके आना उसमें बताना फिर मुझे कि क्या है साथ साथ है या आगे पीछे है परमाणु में जब परीक्षा करते हैं तो दूसरे अध्यायेगा ये तो वहाँ में दोनों साथ दोनों साथ साथ सिद्ध किया हाँ तो उसको जो जो न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं ना वो कल देख करके आएंगे और मैं आप मैं फिर पूछूंगा और फिर मैं भी थोड़ा सा पढ़ के आऊंगा ऐसा नहीं है कभी आप यू सोचोगे ये तो ऐसे बैठ जाए नहीं दोबारा पढ़ के आऊंगा पहले तो पढ़ते हुए भूल भी गए होंगे तो ठीक है हाँ इसमें इस, इस प्रश्न को समझने के सब लिए सबसे नीचे जो पंक्त किए उसको भी देख सकते हैं। सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्रकाश होता है हाँ। तो ऐसा नहीं होता है की सब उससे पहले ही से दिख जाए दिखाई देने लगे लग जाए और प्रमे जो सूर्य का पीछे दिखाई दे दोनों एक बार ही दिखाए, दिखाए हाँ मतलब जब सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं तो मेरे लिए सूर्य का प्रकाश प्रेम हो गया भाई सूर्य का प्रकाश है प्रेम हो गया ना भाई ये चश्मा ये प्रमेय अब जब मैं उस सूर्य के द्वारा किसी अन्य वस्तु को देख रहा हूँ तो अब सूर्य मेरे लिए ये तो ऐसी दोनों एक साथ प्रेमयत् तो और ये जो तो ये साथ साथ जाना है प्रमाणत्व तो या इनका अलग अलग अस्तित्व तो अलग अलग समय में जाना जा रहा है वो थोड़ा सा आप लोग देखना चलिए बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, है? और बाकी तो यू तो इस चर्चा इसलिए आप लोगों से करता हूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी आपकी भी कसरत हो जाए बौद्धिक कसरत चलिए शांति पाठ ओ दौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांते